बृहदारण्यको शांक अद्याय तीन ब्राफ नौ याग्यवल प्रश्नतालोक यथा वृक्षो वनस्पति तथा पुषो मृषा तस्मा पणा तो सोत्टि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 उसके शरीर में जो त्वचा चाम है उसकी क्षमता में इस वृक्ष के बाहरी भाग में छाल होती है तुम अप्रगलूतेस ब्राह्मणे सुतान हईत व्यमा श्लोक पृष्टवा यहापति वृक्ष से विशेषण वनस्पति, ही। वनस्पति तथा पुरुषो अमृषा अम्बृषा सत्य में तोमानी तय पुरुष से लोमा इतर वनस्पतेपाटिका बहगस्या पुरुष से इतरस्ोत्पाटिका वनस्पते है जब वे ब्राह्मण कुछ बोलने का साहस न कर सके तो याज्ञवल्क उनसे इन आगे कहे जाने वाले श्लोकों द्वारा पूछा जिस प्रकार लोक में वनस्पति अर्थात विशालता आदि गुणों से युक्त वृक्ष है वनस्पति यह वृक्ष का विशेषण है उसी प्रकार यानी उस वृक्ष के समान धर्मों से संपन्न पुरुष भी है यह बिल्कुल सत्य बात है उसके लोम उस पुरुष के लोम हैं और उन्हीं के समान इतर यानी इस वनस्पति के पत्ते होते हैं तथा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 उत्पट तवच एव स्फोटती यस्त सामनमें वनस्पते पुरुष से तस्मातणा हिंसिता प्रति तद् तदि निर्गछति वृक्षादीव आहता छिन्नाद्रश इस पुरुष की त्वचा के ही पास से रक्त रक्तचूकर गिरता है और वनस्पति की भी त्वचा छाल से ही उत्पट अर्थात गोंद निकलता है क्योंकि वह गोंद वृक्ष की छाल से ही फूटकर बहता है इस प्रकार वनस्पति और पुरुष की सभी बातें एक ही जैसी है इसीलिए आहत अर्थात कटे हुए वृक्ष से निकले हुए रस की भांति चोट खाए हुए पुरुष शरीर से भी वह रुधिन निकलता है मानसान मांसान्यस्य शकराणी किनाट स्नाव तत्थिरम अस्थिन्यंतर तो दारूणी मज्जा मज्जोपा पुरुष के शरीर में मांस होते हैं और वनस्पति के शकर छाल का भीतरी अंश पुरुष के स्नायु जल होते हैं जाल होते हैं और वृक्ष में किनाट शकर के भी भीतर का अंश विशेष वह किनाट स्नायु की ही भांति स्थिर होता है पुरुष के स्नायु जाल के भीतर जैसे हड्डियां होती है वैसे ही वृक्ष में किट के भीतर काष्ठ है तथा मज्जा तो दोनों में मज्जा के ही समान निश्चित की गई है एवं मंसान्य पुरुष से वनस्पते स्थानीय शकरण शकला किनाट वृक्ष से किट नाम शकलेभ्योभ्यंतर वल्कूप कालग्न तस्नाव पुष्स तत्थिर तच तत किनाट स्ना तस्थी पुष्स भवन्ति तथा कि दारूणी का मज्जा मज्जे वनस्पतेष्ट मज्जोपता मज्जाया उपमा मज्जोप न्यो विशेषोस्ती यथा वनस्पतेम्जा तथा पुरुषस्य, यथा पुरुषस्य तथा वनस्पति है इसी प्रकार इस पुरुष के मांस है और वनस्पति के मांस स्थानीय शकर शकल छात के भी छाल के भीतर का अंश है वृक्ष के खिनाट होता है किनाट उसे कहते हैं जो शकलों से भीतर काठ से लगी हुई छाल होती है वह अर्थात उसके सृजित पुरुष की सिराए हैं वह स्थिर है अर्थात वह किनाट शिराओं के समान ऋण है पुरुष की शिराओं के भीतर अस्थियां होती है इसी प्रकार किनाट के भीतर काष्ट होता है मज्जा वनस्पति तथा पुरुष की मज्जा ही मज्जा की उपमा नियत की गई है मज्जा की उपमा ही मज्जोपमा है अर्थात उनमें कोई अन्य भेद नहीं है जिस प्रकार वनस्पति की मज्जा होती है वैसे ही पुरुष की होती है और जैसे पुरुष की होती है वैसे ही वनस्पतियों की होती है यद वृक्षो विणोरोहती मूला अवतर पुनः कस्मान स्विन्मृत्युना मूलात्हती किंतु यदि वृक्ष को काट दिया जाता है तो उससे मूल से पुनः और भी नवीन होकर अंकुरित हो जाता है इसी प्रकार यदि मनुष्य को मृत्यु काट डाले तो वह किस मूल से उत्पन्न होगा यद यदि वृक्षो विघन छिन्नौ रोहति पुनः पुनः प्ररोहति प्रादुर्भवती मूला पुनर्नवतर पूर्वस्मादीन यदेतस्मा विशेषा प्राग वनस्पते पुरुष से चर्व साम ग अय तो वनस्पत विशेष दृश्य से यहाँ प्ररोहरणम् पुरुषे मृत्युना न तो पुषे मृत्युनाहण दृश्य भवित कचि प्ररोहणेन मनुष्यः स्विन मृत्युना मर्त मनुष्य स्वं मृत्युनारोहति मृत से पुरुष से इत्यर्थः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 मवोचत मे वक्त अर्त कस्वस्था तद रेत प्रजाते नृता अ धा धानबीज बीजरोहो वृक्षो भवति न एव शब्दो का वही वृक्षोजसा साक्षात् प्रेत्य मृत्वा संभवो धाना तो भी प्रेत्य संभवो भवेदंजसा पुनर्वनस्पते है यदि तुम ऐसा कहो कि वह विर्य से उत्पन्न होता है तो मत कहो ऐसा कहना उचित नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि विर्य जीवित पुरुष से ही उत्पन्न होता है मरे हुए से नहीं होता वृक्ष धानारूह भी है धाना बीज को कहते हैं उस बीज से उत्पन्न होने वाला भी वृक्ष होता है वह केवल तने से ही उत्पन्न नहीं होता इव शब्द का कोई अर्थ नहीं है यह प्रसिद्ध है कि वृक्ष मरकर भी पुनः साक्षात उत्पन्न हो जाता है अर्थात बीज से उत्पन्न हुए वनस्पति का भी कटने के बाद पुनः प्रादुर्भाव हो जाता है किंतु जीव के शरीर का इस प्रकार आविर्भाव नहीं देखा जाता यह समूल मा न पुनरा भवेद मृतस्विन मृत्यु वृक्षण कस्मूला प्ररोहति यदि वृक्ष को मूल सहित उखाड़ दिया जाए तो वह फिर उत्पन्न नहीं होगा इसी प्रकार यदि मनुष्य का मृत्यु छेदन कर दे तो वह किस मूल में उत्पन्न होता है यद्यदि सह मूलेन धान्या वा वृहे युरक्षेद यु वृक्ष न पुनरा भव न भव तस्मा वह प्रिक्षामी, जगतो पृक्षा सर्वस्व जगत मूलमरत स्विन्मृत्युना कस्त मूला प्ररोहति यदि वृक्ष को मूल अथवा बीज के सहित आवृहेयु आकर्षित कर ले उखाड़ ले तो फिर वह वृक्ष कहीं से आकर उत्पन्न नहीं होगा इसलिए मैं तुम लोगों से संपूर्ण जगत के मूल के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। यदि मृत्यु मनुष्य का छेदन कर दे तो वह किस मूल से उत्पन्न होता है जात एवं न जायते जनएद पुनः विज्ञान आनंद ब्रह्म ऋष्टन से तुदी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 की परम गति है और ब्रह्म ब्रह्मवेत्ता का भी आश्रय है जात एवेति मण्यध्व यदि किमत्र प्रष्ट्यन से ही संभवः प्रष्ट्य न जात से अं तो जात एवा यस् प्रश्न इति चेत् न कि मृत एवान्यथा एवंथ्यागम कृतनाश प्रसंगात अतो वह पृक्षामी को मृतम पुनर्जनियत यदि तुम ऐसा मानते हो कि पुरुष तो उत्पन्न हो ही न गया है उसके विषय में क्या पूछना क्योंकि जो उत्पन्न होने वाला होता है उसी की उत्पत्ति के विषय में पूछा जाता है जो उत्पन्न हो चुका है उसके विषय में नहीं पूछा जाता वह पुरुष तो उत्पन्न हो चुका है इसलिए इसके विषय में प्रश्न करना उचित नहीं है तो ऐसा कहना ठीक नहीं तो क्या बात है मरने पर भी तो यह पुनः उत्पन्न होता ही है नहीं तो बिना किए की प्राप्ति और किए हुए के नाश का प्रसंग आ जाएगा इसी से मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि मरने पर इसे पुनः कौन उत्पन्न करेगा तुर् ब्राह्मणा युनः प्ररोहती जगत मूलम न विज्ञातम ब्राह्मण अतो बहिष्टत्वाद हिता गाँवः याज्ञवल्के जिता ब्राह्मणाह समाप्ता आख्यायिका ब्राह्मणों को इसका विशेष ज्ञान नहीं था जहाँ से मरने पर पुरुष पुनः जन्म लेता है उस जगत के मूल का ब्राह्मणों को पता नहीं था अतः ब्रह्मिष्ट होने के कारण याज्ञवल्क गायों को हरण कर लिया और वे ब्राह्मण जीत लिए गए आख्यायिका समाप्त हुई यज्ज मूलम येन चब्दन साक्षात्पद्य ब्रह्म यदाजको ब्राह्मण पृष्ठवास्तव सुतिर्श्म विज विज्ञप्तिर्ज्ञानम तच्चनंद नष विज्ञानवदुखाध किम तरी प्रसन्नम शिवमुतुललम अनायासमेक मेकर समीत किंतम उभय राष्ट्य प्रथमा धन से धन से धा कर्मकृत यजमान पायण परा गति कर्मफल से प्रदा किंच व्युत्थाय क्षणाभ्यस्म ब्रह्मणि तशत्य कर्मकृ त्ब्रम वेत्तीच्य तस् तिष्ट मानसिद ब्रह्मविद का मूल है जिस शब्द से ब्रह्म का साक्षात निर्देश किया जाता है और जिसके विषय में याज्ञवल्क ने ब्राह्मणों से पूछा था उसे श्रुति हमारे लिए स्वयं ही बतलाती है विज्ञान विज्ञप्ति का नाम विज्ञान है वही आनंद भी है विषय विज्ञान के आत्मान वह दुख से अनवृद्ध नहीं है तो फिर कैसा है प्रसन्न शिव अतुल अनायास नित्य तिप्त और एक रथ है ऐसा इसका तात्पर्य है जो विज्ञान और आनंद इन दोनों विशेषणों से युक्त है वह ब्रह्म क्या है रति ही राते राती का, अर्थात धन का इस प्रकार रथ राति ही शब्द में ष्ठी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है तात्पर्य कि धन देने वाले अर्थात कर्म करने वाले यजमान का पराया परागति अर्थात कर्म फल प्रदान करने वाला है इसी प्रकार जो ऐसनाओं से अलग होकर उस ब्रह्म में ही परिनिष्ठित है कर्म करता नहीं है और उस ब्रह्म को जानता है इसलिए तद्वित ब्रह्मविद्ध है उस ब्रह्मनिष्ठ और तद्वित यानी ब्रह्मवेदता का भी परायण है अनेदम विचार्य आनंदशबोके सुखवाची प्रसिद्धः अच्छा ब्रह्मणो विशेषण आनंदशब आनंद शब्दः ब्रह्मतरे च आनंदो ब्रमेति आनंदम ब्रह्मणो विद्वान्द यदेश यदे आकाश आनंदो न सैत वै तस परम तस्ख इत्यमा आद्याह संवेद्ये च सुखे आनंद शब्द प्रसिद्ध ब्रह्मानंद यदि युक्ता एते संवेद्य सुक्ता ए यह विचार किया जाता है लोक में आनंद शब्द सुखवाची प्रसिद्ध है और यहाँ आनंद ब्रह्म इस प्रकार आनंद शब्द ब्रह्म के विशेषण रूप में श्रुत है अन्य श्रुतियों में भी यह ब्रह्म के विशेषण रूप से श्रुत हुआ है जैसे आनंदो आनंद ब्रह्म है ऐसा जाना ब्रम्हेती आनंदो ब्रम्हेति भजाना आनंदम ब्रह्मलो विद्वान यदेस आकाश आनंदो न सो वै भूमा तुखम इत्यादि तथा ऐसे ही ऐसा परम आनंद इत्यादि श्रुतियाँ हैं किंतु आनंद शब्द संवेद्य ज्ञेय सुख के अर्थ में ही प्रसिद्ध है अतः यदि ब्रह्मनंद भी संवेद्य ज्ञेय हो तभी ब्रह्म में ये आनंद शब्द सार्थक हो सकते हैं नुच श्रुति प्रमाण संवेद्यानंद स्वरूपमेंव ब्रह्म किचार्य पूर्वक किंतु श्रुति के प्रमाण से ब्रह्म संवेद्य आनंद स्वरूप है तो है ही फिर इसमें विचार क्या करना है ये न विरुद्ध्रुतिवाक्यदर्शना सत्यम आनंद शो ब्रह्मणि श्रूयते विज्ञान प्रतिषेधश्चक भूत कम पश्यति नान्य य्य नान्य नान्यक सब न्यूमा प्रागेनात्मना संपरी स्वक्तों न बाह्य किंचन वेदा। वेद इत्यादि विरुद्ध श्रुतिवाक्यदर्शना तीन कर्तव्यो विचार वेदवाक्यार्थ वेदवाक्यार्णयाय विचारय सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि इस विषय में विरुद्ध श्रुतिवाक्य देखे जाते हैं यह तो ठीक है कि ब्रह्म में आनंद शब्दश्रुत होता है